भद्रं भद्रं पश्ये मां द्रम कर्णे श्राम भद्रम पश्येम सारा चीर सुतम देवित जलाय शय मुंडत द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के दसवें मंत्र तो कुछ विचार हुआ था जिसमें नवम मंत्र में कहा था या आगे के तीन मंत्र जो हैं नवम दसम एकादश पूर्व का ही विस्तार है पूर्व का संक्षेप में कहा जा रहा है पूर्व में जो कुछ बातें हुई थी उसी को बताना है ऐसा भाष्यकार ने उत्तर दिया था उसी बार में कहते हैं ये संसार जो भी है ना है ब्रह्म है दिख रहा है संसार बा समान आधिकरण है यहाँ समान आदि तीन प्रकार के दिखाएंगे उसमें से बाध माने जब ब्रह्म दृष्टि होगी तो जगत बुद्धि बच जाएगी जैसे रात्रि में चोर दृष्टि हो गई थी ठूंठ पड़ा था चोर समझा था जब उजाला हो गया तो उस काल में एक ठूंठ दिखाई पड़ा तब बोलता है व्यक्ति चौरा स्थानों में है चोर मैंने जिसको चोर समझा था वो चोर नहीं ये तो ठूठ है ठीक इसी प्रकार जब आत्मज्ञान होगा जिस अवस्था में तो जगत नहीं आत्मा है ऐसा ये बाद समानाधिकरण दिखाएंगे चार प्रकार के समान अधिकरण होता है टिप्पणी में दिखाएंगे विशेषण विशेष भाव है और अध्यास है बाध है और ऐक्य है या ऐक्य भी नहीं है जगत और प्रमे की है ऐसा भी नहीं है ऐक्य तो जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य होगा मुख्य सामान विशेषण विशेष भाव नीलोत्पल आदि में होता है नील कमल जो बोलते हैं कमल अनेक प्रकार के हैं जब नील विशेषण लगा देंगे तो विशेष हो जाता हो विशेषण जो होगा सजातीय विजातीय वेर से अलग करने वाला सजातीय से अलग करता है विजातीय से अलग करता है ऐसा दिखाएंगे मंत्र है अमृतं पुरस्तात् च अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तस्ोत्तरेण अदश्चोर्धम विश्वविदम वरिष्ठ ब्रह्मैव इदं अमृतम इदं जगत अभी जो जगत हमें दिखता है अमृतम वास्तव में जो अमरत्व ब्रह्म है ब्रह्म ही है ये चेतन है आत्मा ही कल्पना है जैसे रसी में सर्प का ज्ञान हुआ था रज्जु के अज्ञान के महिमा से जिस समय में हमें रज्जु का ज्ञान हो जाता है तब तो हम कहते हैं वो सर्प तो रज्जु ही है सर्प बच जाता है रज्जु ही दिखाई पड़ती है विचार में रज्जु ही सिद्ध होती है इसी प्रकार यहाँ भी जब हम पारमार्थिक सत्ता में जब पहुंचेंगे अभी हम व्यावहारिक सत्ता में है व्यवहार में जगत को सत्य मान करके बैठे हैं हम तो ये सत्ता से ऊपर होंगे जब पारमार्थिक सत्ता में तीन प्रकार की सत्ता वेदांत में पारमार्थिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता प्रातभाषिक सत्ता स्वप्न का दृश्य को तो प्रतिदिन हम बात समझ रहे हैं प्रतिदिन रात्रि में जो देखा था सत्य नहीं है हमें विश्वास हो जाता है रजु में सरपादी भी विश्वास हो जाता है किंतु ये जो घटपट आदि है मकान है जिसमें अर्थ कारिता है जो जागृतकालीन वस्तु है उसमें मिथ्यात्व तो बुद्धि हो नहीं रही है क्यों नहीं होती है हम विषम सत्ता में जब जाएंगे यहां से जगेंगे तब होगा सम, अभी हम व्यावहारिक सत्ता में बैठे हैं तो सत्यत्व तो बुद्धि स्वप्न में भी जब तक हम स्वप्न में होते हैं वो विषय हमें सत्यवास्ता है उस काल में हम नहीं कहेंगे कि मिथ्या है उस काल में सत्य ही होता है तो उसी प्रकार यहां जिस दिन यहां से उठेंगे माना हम पारमार्थिक सत्ता में पहुंचेंगे आत्मभाव में पहुंचेंगे तो क्या दिखेगा? देखेगा ब्रह्म अमृतम ब्रह्म अमृतम पुरस्ता। ये जो कुछ भी इदं जगत इदम जगत जो व्यावहारिक सत्ता में जो जगत ब्रम्भी वा, ब्रम्भी वा, वा, है ये जगत इदम जगत ब्रह्म ब्रह्म एवं अमृतम ब्रह्म व है मेरे जैसे सर्प को रज्जू ही है निश्चय करना होता है ज्ञान काल में जब रज्जु का ज्ञान होगा तो सर्प जो देखा था रज्जू ही है ऐसा ज्ञान होता है माने जगत और ब्रह्म दो नहीं रहेगा जगत का बाध होगा जगत का बाध हो करके ब्रह्म दृष्टि रह जानी है दोनों नहीं दोनों का संबंध ही नहीं वस्तु ही नहीं क्या संबंध होना यह सिद्ध होगा यह कहा पुरस्ताद माने सामने जो दिखाई दे रहा है जितने जगत पुरस्ताद सामने ब्रह्म ही है जगत ब्रह्म पश्चात और पीछे जो हमारे पीछे जो जगत होगा वो भी ब्रह्म ही है पश्चात जगत और ब्रह्म दक्षिणतः दाइने तरफ जो जगत दिखाई पड़ता है वो भी ब्रह्म ही है और माने बाया तरफ बाया तरफ में जो होगा ये भी जगत ब्रह्म ही है ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है ब्रह्म अध्य चौर्धम च प्रसृतम ब्रह्म नीचे भी ब्रह्म ही है ऊपर भी ब्रह्म अदस्त ब्रह्म उध्वम च ब्रह्म नीचे के मान दशों दिशाओं में हम जब जेर भी दृष्टि डालते हैं उस चेतन सत्ता को छोड़कर के अतिरिक्त कोई है ही नहीं कब होगा इस सत्ता से जब जगेंगे व्यावहारिक सत्ता से ऊपर जाएंगे तब ये दृष्टि मिलेगी व्यावहारिक तो सत्ता की बात नहीं है पारमार्थिक सत्ता की बात है जैसे प्रातिभाषिक सत्ता तभी बाधित होती है कब जब हम व्यावहारिक सत्ता में आते हैं स्वप्न का बाद तब होता है जब हम जागृत में आते हैं जागृत माने व्यावहारिक सत्ता और स्वप्न माने प्रातभाषिक सत्ता जब तक स्वप्न में है तब तक हमें स्वप्न के पदार्थ झूठे नहीं माने मानते हैं हम उसको सत्य मानते हैं स्वप्न में अगर प्यास लग जाए तो ये जागृतकालीन का जल का नहीं करेगा लोटा में जल रखा होगा सिराने में जल होगा वो जल काम नहीं करेगा वो उसी सत्ता वाला जल चाहिए तभी मैंने स्वप्नीय जल ही प्यास बुझाएगा पानी पिए क्योंकि जिस सत्ता में हम होते हैं उसी सत्ता के वस्तु काम करती है ये पारमार्थिक सत्ता के विषय को लेकर कहा यह उपनिषद का तात्पर्य है जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ रहा है ये नहीं है किंतु है चेतनात्मा जैसे रस्सी में हम अनेक प्रकार देखते हैं किंतु जब बाद काल में क्या दिखाई पड़ती है जब रज्जू का ज्ञान होगा रस्सी का ज्ञान होता है तो हमें केवल रसी ही है सर्प नहीं है निश्चय हो होता है बाद नहीं दिखे, दिखे, दिखेगा एक ही दिखेगा ये बाद में ही होता है पहले हमें सर्प ही दिखता था बाद में रज्जू ही दिखाई देगी दो नहीं दिखेंगे सर्प भी हो रशी भी हो दोनों नहीं होता वहा ठीक इसी प्रकार जगत भी हो और आत्मा भी हो दोनों नहीं पहले जगत बुद्धि ही थी और आत्म बुद्धि होने पर आत्म आत्मबुद्धि ही रहेगी जगत बुद्धि समाप्त हो जाएगी इसको बाद बोल जगत को बाद करना आत्मदृष्टि में जाना इसके लिए मंत्र है ही व एकदम अमृतम पुरस्ताद का पुरस्ताद माने सामने जो तो कुछ भी जगत है इदम जगत ब्रह्म ही ब्रह्म ही तो है और क्या है? ही ब्रह्म जगत को ब्रह्म नहीं समझना जगत को बाधना ब्रह्म चेतन में हम अधिष्ठान के ज्ञान में गए हुए हैं तब होता है पश्चात पीछे जो दिख रहा है वो भी है। ब्रह्म ही है ऐसा अदस्त ऊर्ध् नीचे ऊपर जो दिख रहा है नीचे और ऊपर ये भी ब्रह्म ही है ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है रशि के ज्ञान से पहली अवस्था में हमें वहां सर्प बुद्धि हो रही थी जलधारा बुद्धि हो रही थी लाठी बुद्धि बुद्धि, माला बुद्धि न जाने कितने बुद्धि थी सब बुद्धि बाधित हो जाते एक ही बुद्धि हो जाते, तो है है, ये ही जो कुछ भी हमें प्रतीत हुआ वो वस्तु तो नहीं वो रसी है ऐसा ज्ञान होता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी समझना पारमार्थिक सत्ता में जाने पर यह स्थिति हो जाती है व्यक्ति की अदस्तोदम जब प्रसृतम ब्रह्म ब्रह्म ही है इदम विश्वम दम जगत इधम विश्वम वरिष्ठम ब्रह्म ही वे होगा ये सारा कुछ जब संसार श्रेष्ठ ब्रह्म ही है जो परम श्रेष्ठ ब्रह्म है चेतन है वही चेतनी है संसार नाम की वस्तु नहीं है ये पारमार्थिक सत्ता की बात है ये कहा अच्छा ठीक है देखें ठीक है उपसंहार मंत्र से तात्पर्य महा यह उपसंहार मंत्र है पूर्व में जो कुछ भी चर्चा हुई है उसका यह उपसंहार का समापन करने वाला मंत्र है इसका तात्पर्य भाषिकार बोलते हैं ज्योतिषां ज्योति जो नवम मंत्र में कहा था हिरणमये परे कोशे बीरजम भ्रम निष्कलम तम विद्या ज्योति इत्यादि जोति? जो तो उसको ज्योति का ज्योति कहा था आदि ज्योति का भी ज्योति है करके कहा था तत्सु ज्योतिषाम ज्योति ऐसा कहा था तो नवम मंत्र में जो कहा था यद ज्योतिषाम ज्योति ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति ब्रह्म को कहा था आदित्यादि में जो ज्योति है प्रकाश है वो उनकी अपनी निजी नहीं है वो परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित के बाद जगत को प्रकाश कर रहे हैं ऐसा कहा था यद ज्योतिषाम ज्योतिष जो ज्योतियों का भी ज्योति स्वरूप ब्रह्मा है प्रकाश का भी प्रकाश आदि प्रकाश को भी प्रकाश करने वाला जो ज्योति प्रकाश है ब्रह्मा तदेव सत्यम वही ब्रह्म सत्य हैबादित सत्य वही है तदेव सत्यम सर्वम तदविकारम और बाकी जितने भी जगत रूप में हमें जो का सर्वम जगत तद उसका विकार है जैसे रज्जु का विकार विवर्त है सर्पादि बिट्टी का विकार होता है घट आदि सोने का विकार होता है आभूषण आदि लोहे का विकार होता है औजार आदि वास्तव में लोहा है वो केवल तो बुद्धि बनती है ऐसी ठीक इसी प्रकार सर्वम तद उस ब्रह्म का तद ब्रह्म उस ब्रह्म का विकार है सारे के सारे, विकृति अरे ये विवर्त है सारा क्यों बाचारमण विकारो नामधेय मातरम अंध्रतम इतरत यही छंदों के परिषद को ला के बोला कि केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता ये सारे संसार की स्थिति ऐसी है जिसको हम ये मकान कह रहे हैं या शरीर बोलते हैं जिसको शरीर बोलते हैं तो यहां पंचभूत मिलेंगे शरीर नाम की चीज ही नहीं मिलेगा पंचभूत छोड़कर के कुछ नहीं मिल रहा है ऐसी स्थिति है शब्द प्रयोग होता ये मकान बोलते हैं जिसको हम मकान कहते हैं इसमें लकड़ी है ईटा है लोहा है ये सब मिला हुआ है ये अलग अलग करें तो मकान नाम के क्या चीज है कोई मकान नाम की वस्तु नहीं सबका तो प्रयोग होता है सारा संसार ऐसे मिलेगा जिसको हम जो वस्तु करके बोल रहे हैं वो वस्तु पाया नहीं जाता उसके कारण पाया जाता है। जिससे वो ना होगा फिर उसको भी ढूंढेंगे उसका कारण फिर उसका भी कारण कारण करके परम कारण परमात्मा ही एक रह जाता है कहीं से भी चलेंगे परमात्मा में पहुंचेंगे विचार दृष्टि से चलने पर व्यवहारिक दृष्टि चलाना एक अलग बात है व्यवहार चलाना कोई कठिन नहीं है दो तीन सीढ़ी चलाना कठिन है एक व्यक्ति ने झूठ बोल दिया दूसरे को बोला दूसरे ने वही झूठ को तीसरे को बोला होते होते सत्य हो जाता ऐसी व्यवहार चलाना कोई वो नहीं है ना होने पर भी चल जाता है व्यवहार स्वप्न में व्यवहार होता है जैसे जागरण सोपने में स्वप्न में स्वप्न में कोई वस्तु नहीं है व्यवहार होता है जैसे यहाँ पर हम घूमते फिरते चलते खाते पीते हैं वैसे सुब्रमिक होता है वो सत्य नहीं है उसका तो हमें ज्ञान हो रहा है किंतु जागृत से उठना थोड़ा कठिन हो रहा है क्यों हम व्यावहारिक सत्ता में होते हैं इससे ऊपर उठे पारमार्थिक सत्ता में आत्मसत्ता में पहुंचे तब ये बाधित होगा जैसे स्वप्न में प्रातभाषिक सत्ता से जब उठते हम व्यावहारिक सत्ता में आते हैं तब स्वप्न बाधित होता है जब तक स्वप्न में है तब तक स्वप्न बाधित नहीं होता ठीक इसी प्रकार यहां से भी विचार से उठना होगा ये वेदांत विचार के द्वारा यहां से उठना होगा इस सत्ता से उठेंगे तब तो आपको ये बाधित हो जाएगा यही कहना है आज से वही कहा ज्योतिषाम यद ज्योतिषाम ज्योति जो ब्रह्म के लिए कहा था ज्योति का भी ज्योति नव मंत्र में कहा था ज्योतिर्ब्रह्म जो ब्रह्म तदेव सत्यम वही एक सत्य पदार्थ वही है त्रिकाला बाधित सत्य वही है ब्रह्म है सर्वं तदविकारम बाचार मणम बाकी उसका विकार है सारा संसार जो भी हम जगत बोलते हैं केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता जिसको हम घट बोलते हैं घट करके व्यवहार कर रहे हैं किंतु वस्तु घट नहीं मिलेगा ढूंढेंगे तो क्या मिलना मिट्टी मिलेगी घट नहीं मिलना ऐसा है बाचार मणम विकार हो नामधे नामधे नामधारी हैं जो अमुक अमुक अमुक करके नाम देते हैं सब वाणी का शब्द प्रयोग मात्र है विचार दृष्टि से जाने पर दूसरे कुछ मिलता हुआ वो वस्तु तो नहीं मिलता ये स्थिति है मिथ्या है शब्द प्रयोग होता है वस्तु तो नहीं मिलता मिथ्या अंद्रित इतरत माने जगत दो ही चीज है जड़ और चेतन चेतन यह सत्य है त्रिकाला बाधित एक चेतन सत्य है अन्य इतरत माने दूसरा जो है जड़ वो है मिथ्या अंध्रित है अर्थम हेतुता प्रतिपादन इस विषय को विस्तार से बहुत सारे दृष्टांत दे कर, के ये कर दिया एक ब्रह्म ही सत्य है बाकी सब सुठे हैं ऐसा करके सिद्ध कर दिया है हेतुता प्रतिपादितम एक नंबर टिप्पणी हेतुता क्या कर दिया था आवि संतम इत्यादि कहा था वो ब्रह्म के लिए कहा था प्रकाश रूप है सबके सन्निधि में है इत्यादि इत्यादि विशेषेण सूचित ईर हेतु भी इत्यादि विशेष के द्वारा सूचित हेतु के द्वारा प्रतिपादित ऐसा हुआ है निगम स्थान यह मंत्रेण पुनर्पस फिर ये समापन यह मंत्र निगम स्थान होता अंतिम समापन समाप्ति इस प्रसंग के समाप्ति करना है उस मंत्र के द्वारा फिर उसका उपसंगार करते हैं यहां यही चाहते है इस मंत्र में ब्रह्म उक्त लक्ष्मण ब्रह्म को बता दिया है पूर्व मंत्र में कहा तत्सुब्रम्ह ज्योतिषाम ज्योति यद ब्रह्म विदोविद इत्यादि ज्योति का ज्योति आविशन गुहा चरमनामा इत्यादि पहले कहा बहुत सारे शब्दों से ब्रह्म का प्रतिपादन किया है इसलिए कहा ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ताद का करते हैं ब्रह्म माने ब्रह्म ब्रह्म उक्त लक्षण जो जिसका लक्षण पहले बता दिया है ब्रह्म का ऐसा जो ब्रह्म है इदम यद पुरस्ताद जो सामने दिखाई पड़ रहा है ब्रह्म ही है माने जब रज्जू का जिस काल में ज्ञान होगा उस काल की बात है ये सर्व का बाध किया जाता है जिस ढंग से ठीक इसी प्रकार यहां भी ये पारमार्थिक सत्ता में जब हम पहुंचे हैं आप पहुंचे हैं तो फिर ये ये बुद्धि बनेगी ब्रह्म सर्वम तब होगा ये जो कुछ है ब्रह्म ये नहीं है ब्रह्म है दो बुद्धि नहीं ये भी हो वो भी हो नहीं क्योंकि जहां पर बाध करना होता है एक ही बुद्धि होती है रात्रि में हमने जिसको शोर समझा बाद में हो गई। दोनों और बाद में जब हो बाधि होती है तो क्या करते चौरस था जिसको मैंने चोर समझा था वास्तव में वो ठूठ है तो चोर बुद्धि बाधित हो जाती है था बुद्धि सही होती है सत्य होती है ठीक है इस प्रकार यहां भी जब हम पारमार्थिक सत्ता में पहुंचे आत्मभाव में पहुंचे हैं तो हमारी दृष्टि में यही होगा दृष्टि में यही बनेगा कि जगत बाधित हो जाता है आत्मा ही अब सत्य हो जाता है ये कह रहे ब्रह्म उक्त लक्षण विदम यद पुरस्ताप अग्रे जो सामने जो दिखाई पड़ रहा है वो ब्रह्म ही है अब्रह्म अविद्या दृष्टि नाम प्रत्यभाव ये जगत जो है अज्ञान दृष्टि वाले जितने भी अविद्या दृष्टि अज्ञान दृष्टि वाले माने व्यवहारिक सत्ता में बैठने वाले जितने लोग हैं अज्ञान दृष्टि में है इनके दृष्टि में कैसा है अप ब्रह्मा, अप ब्रह्मा नहीं है जगत है ऐसी बुद्धि से भाषित हो रहा है अज्ञान दृष्टि में ठूठ का जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक आप अविद्या दृष्टि में होते हैं तो चोर बुद्धि आपकी हो जाती है अज्ञान दृष्टि में ऐसा होता है ठीक इस प्रकार यहां भी पहले ब्रह्म ज्ञान होने से पहले ये जो ब्रह्म के समान था जगत जगत दिखता था ये घाट है पट है है, चट है ऐसा आप कहते थे वो सब बाधित हो जाता ही कहते नाम अविद्या लोग हैं ऐसे लोगों के लिए दिखता था अब्रम्ह प्रत्यय अवभाषमान अब्रम्ह जैसा भाषित होने वाला जगत ऐसा जो जगत है वो ब्रह्म ही है ज्ञान दृष्टि वालों का तथा पश्चात इसी प्रकार पश्चात माने ब्रह्म पीछे जो कुछ जगत है वो भी ब्रह्म ही है अच्छा तथा दक्षिण तथा उत्तरेण दाइने तरफ जो जगत है वो भी ब्रह्म ही है उत्तर माने बायां तरफ जो जगत है वो भी एक ब्रह्म ही है अदस्ताद वस्स्तात् नीचे के तरफ जो जगत है वह भी ब्रह्म ही है ऊपर के तरफ जो है वो भी ब्रह्म ही है ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है होगा सर्व तो अन्य कार्य कार्य अमृतम सर्वत अन्य अन्य जैसा होकर के बैठा था अन्य नहीं था कार्य के आकार से जब बैठा हुआ था जैसे मिट्टी में घट का आकार बना हुआ था वास्तव में मिट्टी ही है ज्ञान काल ठीक इसी प्रकार हमें समझना एक सर्वतः हर प्रकार से हो अन्य अन्य नहीं था यह जगत ब्रह्म से अन्य नहीं था किंतु अन्य जैसा दिखता था अज्ञान दशा में कार्य कार्य के आकार से परिणत जो जगत है कार्य रूप में दिख रहा है ये जगत ब्रह्म ही है माना जगत बुद्धि नहीं रहेगी अब ब्रह्म बुद्धि ही होगी एक ही बुद्धि दोनों बुद्धि नहीं हो सकती है यह नहीं कि जगत भी रहे ब्रह्म भी रहे ऐसा नहीं था बाद दशा में पूर्व दृष्ट पदार्थों का बाद हो जाता है जब वर्तमान में अधिष्ठान का जब ज्ञान होगा तो पूर्व दृष्ट जो वस्तु का बाद हो जाता है तो दो वस्तु नहीं होगा एक ही दृष्टि बनती है यहाँ हैं। कार्य कारण प्रसिद्धम प्रगतम जो कार्या कार से प्रसिद्ध है जो प्रकृष्ण से आया हुआ जगत नाम रूप नाम रूप बद अवभाषमान नाम रूप वाला होकर के भाष रहा जो जगत प्रत्येक वस्तु में एक एक नाम एक एक आकृति के रूप से भाषने वाला जगत ब्रह्म है संसार में जो कुछ भी है ब्रह्म ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है यह नहीं कि फिर जगत को ही ब्रह्म समझ करके इसी के दृष्टि डाले नहीं इसको बाद करना है दो दृष्टि नहीं करता। चेतन दृष्टि में जाने पर इस जड़ दृष्टि को बाध करना है ये कहा किम बहु ना आगे बोलते ज्यादा क्या कहें ज्यादा कहने से क्या लाभ है ब्रह्म विश्वम समस्तम इदम जो कुछ भी है जो सारा संसार है विश्व है ब्रह्म ही है ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है जैसे बिट्टी के बने जितने भी पात्र होंगे नाम अलग अलग होगा आकृति अलग अलग होगी किंतु तो सब किन्तु सब सिट्टी ही है वो ये नहीं का पात्र भी रहेंगे बिट्टी भी दो चीज नहीं होंगे जब वो भिटी की दृष्टि बने पर एक ही दृष्टि होगी ठीक इसी प्रकार किम बहुना ज्यादा कहने से क्या होगा ब्रह्म विश्वम समस्तम ये सारा संसार ये विश्व संसार है सबके ब्रह्म ही तो है और क्या है ये इदम जगत ये जगत सबके सब ब्रह्म ही है वरिष्ठम बरतरम सबसे श्रेष्ठ को वरिष्ठ बर, कहा श्रेष्ठ ब्रह्म ही है ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है ये तो व्यावहारिक सत्ता में भाषित हो रहा है और ये बात है पारमार्थिक सत्ता की यहां से थोड़ा उठेंगे तो ऐसी दृष्टि में पहुंचेंगे आप हाँ। सुसुप्त में देखिये आ, हमारा शोरूम रह जाता है जगत नहीं रहता सुसुप्ति की बात है ये तो उससे भी तो ऊपर की बात है पूरी अवस्था की बात है वहां कहां से जगत होगा जगत होने की संभावना ही नहीं है आत्मा ही होता है अब्रह्म प्रत्यय सर्वो अविद्या मात्र जो जगत बुद्धि हो रही थी ना अविद अज्ञान मात्र है वो अब्रह्म प्रत्यय प्रत्यय मन ज्ञान अब्रम्ह ज्ञान हाँ एकघाटा पटाए मठा ऐसी बुद्धि हो रही थी पहले आत्मज्ञान होने से पहले पारमार्थिक सत्ता में जाने से पहले व्यावहारिक सत्ता में जब तक थे तब तक हमें जगत दिखता था, जगत दिखता था। ब्रह्म नहीं दिखता जगत दिखता था अब ब्रह्म प्रत्यय प्रत्यय बने ज्ञान अब्रम्ह ज्ञान ये ब्रह्म नहीं ऐसी बुद्धि थी पहले अन्य अन्य बुद्धि थी ऐसे बुद्धि सर्व सबके सब ये प्रत्यय जिते भी है ज्ञान अविद्या मात्र ये अविद्या ज्ञान मात्र है ये अब्रम्हदृष्टि अज्ञान मात्र हैज्ज्वामिव सर्व प्रति दृष्टान दे रहे हैं जैसे रज्जु में सर्व ज्ञान होता है वो वास्तव में ज्ञान नहीं है अज्ञान है वो अविद्या मात्र अज्ञान अज्ञान के कारण ही तो सर्व दिख रहा है किसका अज्ञान रज्जु का ज्ञान अधिष्ठान का ज्ञान कल्पित पदार्थ को जन्म देता है निमित्त बन जाता है अधिष्ठान का ज्ञान निमित्त होता है किसके लिए कल्पित वस्तु के लिए अगर पहले से रस्सी का ज्ञान होता है तो सर्प बुद्धि होती नहीं आपको सर्प बुद्धि होती है तो रज्जु का ज्ञान सर्प बुद्धि करा रहा अज्ञानी ये ही वास्तव ज्ञान नहीं होता जगत का ज्ञान को ज्ञान नहीं मानते वास्तव में वो अज्ञान है ये कहते हैं रज्जान व सर्प प्रत्यय ये दृष्टान्त देखे जैसे रज्जु में में सर्प बुद्धि होती है वास्तव में वो ज्ञान नहीं है वो तो अज्ञान है अज्ञान काल में हो रहा ठीक इसी प्रकार जगत बुद्धि जो है वह ज्ञान का विषय है किसका ज्ञान तो अपने स्वरूप का ज्ञान जब हम अपने स्वरूप में हम पहुंचेंगे तो क्या होगा जगत का बाद हो जाएगा जैसे रज्जू का ज्ञान होगा तो सर्प का बाद हो जाता है वहां ठीक इसी प्रकार अपने स्वरूप में पारमार्थिक सत्ता में हम जब पहुंचे हैं तो जगत बाधित हो जाएगा ये कहा आगे कहते हैं ब्रह्म एकम परमार्थ ये सारे वेद का अनुशासन उपदेश यही है क्या है कि एकम परमार्थ सत्यम एक एकमात्र ब्रह्म ही परमार्थ सत्य वस्तु एकमात्र ब्रह्म ही है वह आत्मा चेतन आत्मा ही है ताकि सब कल्पित है यही वेद का अनुशासन है उपदेश है ओके okay, सारे शास्त्रों का मूल जो बेल है बेल का यही उपदेश है एकमात्र आत्मा ब्रह्म ही सत्य है बाकी सब के सब कल्पित है जैसे रज्जू में सर्पाधिक कल्पना होती है ठीक इस प्रकार कल्पना है जब तक हम व्यावहारिक सत्ता में है तब तक कल्पना चल रही है जब हम अपने स्वरूप में पहुंचे पारमार्थिक सत्ता में जाएं तो ये स्वप्न समाप्त तो हो जाएगा ये स्वप्नों को तो समाप्त करने के लिए पारमार्थिक सत्ता में पहुंच रहा होगा तो जब तक स्वप्नों में थे प्रातःिक सत्ता में उस समय में सत्यवासता था वो जब वहां से दूसरे सत्ता में आ गए हम व्यावहारिक सत्ता में तो वो बाधित हो गया स्वप्नों को अब झूठा समझने लगे अब उस काल में झूठा नहीं समझते थे इसी तरह ये व्यावहारिक सत्ता से थोड़ा उठ पाए अपने स्वरूप में पहुंचे पार्भा ये बाधित होगा फिर दिखेगा एकमात्र ब्रह्म ही दिखने लग जाए ये सब बाधित हो जाए तो बाद समानिकरण दिखाना चाहता है मंत्र जगत का ब्रह्म के साथ क्या सं, संबंध होगा बाद समिकरण बाधे तो होगा ये।, ये दिखाना है यहां अच्छा ठीक है देखे कहते हैं तेन ब्रह्मणा विविधाएं क्रियते तद्विकारम सर्व उस ब्रह्म के द्वारा तेन ब्रह्मणा उस, उस ब्रह्म के द्वारा विविधम क्रियतें नाना प्रकार किया जाता है जैसे रस्सी रस्सी में अनेक रस्सी अनेक प्रकार कर देती है और रस्सी का अज्ञान अनेक बना देता है सर पर भी बनाएगा जलधारा भी बनाएगा भूचित्र भी बनाएगा माला बना देगा लाठी बनाएगा बहुत कुछ बना देगा आपस में लड़ाई होगी कोई सबको एक ही दृष्टि तो होगी नहीं अलग अलग दृष्टि होती है हर व्यक्ति में हमारी भी दृष्टि ऐसी है कि एक व्यक्ति सामने है कोई मित्र भाव से जा रहा है कोई शत्रु भाव से जा रहा है व्यक्ति शत्रु है कि मित्र है क्या माने जाए इसमें अगर शत्रु है तो मेरा शत्रु होने पर का शत्रु होना चाहिए दूसरा मित्र भाव में आ रहा है इसके पास अगर मित्र है तो मुझे भी मित्र दिखना चाहिए व्यक्ति ना मित्र है ना शत्रु है जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है हम जिस प्रकार के दृष्टि से देखते हैं वैसे वो हमें दिखाई देता है वैसे रस्सी में जब कल्पना की समय आता है तो कल्पना के समय में क्या हो जाता है चार व्यक्ति बैठे होंगे तो चारों को एक ही सर्प दिखाई दे ऐसी बात नहीं है एक को दिखाई देगा सर्प अज्ञान की ऐसी महिमा है अधिष्ठान का अज्ञान दूसरे को दिखाई देगा भूषिध्र धरती फट गई ऐसा लगेगा तीसरे को समझ तीसरा समझेगा माला माला पड़ी हुई ऐसा चौथा समझेगा लाठी है पांचवा समझेगा जलधारा है जल बह रहा है किसका सत्य है वहा किसी का भी सत्य नहीं किन्तु तो अज्ञान की महिमा है कल्पना भिन्न भिन्न हो जाती है ठीक इसी प्रकार जगत जैसे दृष्टि लेके हम चलते हैं वैसे दिखाई देता है व्यागतिक स्थिति यह है दृष्टि रेव सृष्टि दृष्टि सृष्टिवाद है वेदांत सृष्टि दृष्टिवाद नहीं वेदांत हाँ। में जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि सृष्टि के आधार दृष्टि है जैसे हमारी भावना बनती है उस वस्तु को हम वैसे ही देखते हैं उसी ढंग से हम देखते हैं ऐसी स्थिति हो जाती है माने व्यावहारिक संबंध भी ऐसे ही है जितने भी होते हैं दृष्टि सृष्टि चलता है तो जैसी दृष्टि भगवान ने भी कहा था माम में भगवान किसी के लिए तो दुष्टक मारने के लिए तैयार हो रहे हैं वो शत्रुभाव से आता है रावण उसे मार देते है मित्रभाव जैसे आने वाले को पार कर रहे हैं जिस दृष्टि लेकर के भगवान की तरफ जाता है व्यक्ति उसी दृष्टि से भगवान काम करते हैं तो संसार भी ऐसे ही है कम शादी शत्रु से गए तो भगवान ने भी शत्रु भावी किया उनके साथ और प्र्लाद आदि मित्र भाव में भक्त भाव में मित्रभाव में गए भगवान ने भी वही भावना से काम किया ये था मध्यंते हम ममतमान वर्तनते मनुष्यापार्थ सर्वश जैसे गीता भी कहा है भगवान ने सारे मेरे मार्ग हम शरण करते हैं mm -hmm. किन्तु तो जिस दृष्टि से आएगा मैं भी उसी दृष्टि से व्यवहार करता हूं लोक में भी ऐसे होता है तो यही है ये कह रहे हैं टीका भी कह रहे हैं तेज ब्रह्मणा विविधम क्रियते उसी ब्रह्म के द्वारा सब कुछ हो जाता है क्यों तो अधिष्ठान वही है कल्पना के अधिष्ठान वही है उसके अज्ञान से जगत बनता है विविधम क्रिय तदविकार इसलिए उसको ब्रह्म का विकार बोल दिया अगर अधिष्ठान ही रहो तो कल्पना नहीं कर सकते आप कल्पना के लिए निमित्त है अधिष्ठान इसलिए उसका विकार बोला कि ब्रह्म का वास्तव में ब्रह्म का विकास विकृति नहीं है अधिष्ठान के रूप में कहा ये विकारम सर्वम जगत सर्वम ब्रह्म ही भग सबके सब ये जगत जो है ब्रह्म ही तो है बाधायाम समानाधिकरण या बाधरूप समानाधिकरण जगत और ब्रह्म का क्या संबंध होगा समानाधिकरण है बाधरूप दोनों नहीं दिखेंगे जब तक जगत दिखेगा तो जगत ही दिखेगा जब ब्रह्म दिखने लग जाएगा तो जगत नहीं दिखेगा रस्सी में जब तक सर्प दिखता है तब तक सर्प ही दिखेगा यह नहीं कि रस्सी भी देखे और सर्प भी दिखे दोनों नहीं दिखता बना जब रस्सी दिखने लग जाए सर्प दिखना बंद हो जाएगा ठीक इसी प्रकार बाद समानादि करना है समानाधिकरण चार प्रकार का होगा क्या दिखाएगी टिप्पणी में आगे उनमें से बाद बाध बाद ही तो हो जाना पूर्व दृष्ट वस्तु का बाद हो जाना उत्तरकालीन वस्तु सत्य होना इसको बाद समानाधिकरण करते हैं पहले जो देखा था उसका बाद हो जाता जैसे रात्रि में चोर देखा था किंतु उजाला होने पर ठोठ दिखाई पड़ा वही तो यहाँ चोर और ठोड़ दो नहीं रहेंगे एक ही पहले चोर ही दिखता था अब ठूठ दिखने लग गया एक ही बुद्धि होती है बाद समानाधिकार में दो बुद्धि नहीं रहेगी ये कह रहे हैं यहां तो उस ब्रह्म के विकार जो जगत है मानी ब्रह्म में भाषने वाला जगत बाधायाम समान बाद समाधिकर है यहाँ माने दो दो शब्द बोला जा रहा है इधम जगत ब्रह्मई ही जगत भी बोला ब्रह्म भी बोला दो वस्तु तो होंगे नहीं एक ही वस्तु तो है जगत का बाद ब्रह्म के स्थिर रखना है एक ही दृष्टि होनी है नहीं कि दो दो शब्द सुना तो दो वस्तु तो होंगे जैसे भूतल घटा बोलते हैं भूतल भी होगा घट भी होगा दो वस्तु तो होंगे वहां ऐसा नहीं है बाद समान कर रहा है जगत का बाद करना होगा अपने स्वरूप बचाना है इसको कहते बाध समानिकरण एक ही ज्ञान होना एक बाधायाम समान अधिकरण स्थानु पुमान असु वक्त हाँ ये दृष्टान रहे जैसे जो हमने पहले जिसको फूट समझा था वो तो पुरुष निकला ऐसा कभी कभी ठूठ में पुरुष बुद्धि होती है कभी कभी मनुष्य में ठूट बुद्धि भी हो जाती है मनुष्य खड़ा था दूर से दिखाई पड़ा ठूट है ऐसी बुद्धि हो गई दूरत्व तो दोष है आठ में दूरत्व तो दोष ज्यादा दूर होने पर गड़बड़ दिखता है दूरत्व तो दोष के कारण से बैठा था मनुष्य व खड़ा था मनुष्य किन्तु तो हम समझ रहे थे ठूंठ जैसे जैसे नजदीक पहुंचे तो फिर हम मनुष्य देखने लग गया वही व्यक्ति तो हम बोलते हैं योयम स्थानो सोयम पुरुष जिसको हम ठूंठ समझ रहे थे वो तो मनुष्य है तो ये अब दो बुद्धि नहीं रहेगी पहले ठोट बुद्धि थी बाद में मनुष्य बुद्धि हो गई ठीक इसी प्रकार जो है ना वो तो पुरुष इति इति अन्वय वितरिय का अभाव परिहारे अन्वय मैंने संबंध का भी संबंध का अभाव का भी परिहार करना है संबंध के अभाव का अभाव का परिहार करके तावन मातृत्व बोध ब्रह्म मातृत्व का बोधित किया जाता है जगत के साथ संबंध नहीं दिखेगा जगत का और ब्रह्म का कोई संबंध नहीं दिखेगा में संबंध नहीं दिखता बाकी जो समान अधिकार होंगे संबंध दिखेगा किन्तु यहाँ समान अधिकार इसमें दो शब्द बोला जाता है दोनों को कोई संबंध नहीं होगा ये बताएगा टिप्पणी इधर चार नंबर की पूर्व पृष्ठ यथोक्त समानाधिकरण फलमाह जो बाध समानिकरण बोला था उसका फल बताते हैं बाध समिकरण कैसा होता है अन्वय का। अन्वय रूपो जो का भावा। अन्वय माने संबंध होता है और व्यतिरक माने संबंध का अभाव होता है संबंध का अभाव का अभाव माने संबंध रूप भाव तत्परिहार संबंध का ये अर्था है ब्रह्मणी जगत ताजात्म रूपो यो ब्रह्म व्यतिरेक जगत अभाव ये ब्रह्म में तादात्म रूप से रूप होकर करके जो ब्रह्म से अतिरिक्त रूप से जगत का अभाव सिद्ध हो जाता है ब्रह्म से अतिरिक्त जगत है ही नहीं सिद्ध होना है अभाव एवकारलभ्य ब्रह्म इतम अमृतम एवकार के द्वारा यह सिद्ध हो जाता है तत्परिहारे उसके परिहार के द्वारा सर्वम ब्रह्मधिकरण समान सर्वम और ब्रह्म दो शब्द सुनाई पड़ा सर्वम जगत ब्रह्म समान अधिक ना तद अभाव जगत का अभाव का बोधित करेगा ये नहीं कि जगत भी रखेगा ब्रह्म भी रखेगा दोनों ऐसे बोध नहीं करेगा ज्ञान नहीं कराएगा जगत का अभाव सिद्ध कर देगा ऐसा होता है कहा इति प्राण चह पूर्व पूर्वाचार्य ऐसे कहते है। दुर, दुर्ण, दुर्ण, दुर्ण हैं गर्दा करके दूसरे तरह से बोलते है देखो जगत का अभाव बार बार दिखाई पड़ता है पूर्व में जिसको देखा था आज उसका अभाव है हमारे पूर्वज कितने हमने देखा हाँ। आज वो हमारे अब अभाव हो गए अभाव हो गए पूर्व पुर, पहले देखे हुए का अभाव जगत का अभाव है किंतु आत्मा पहले भी था देखने वाला था ना पहले देखे हुए का अभाव हो गया आज हमारे सामने हम तो थे देखने वाले थे और आगे आने वाले अभी अभी अभाव है उनका क्या है आगे जो आने वाले होंगे अभी छह महीना साल के बाद जो यहाँ आने वाले होंगे उनको अभी देख रहे हैं क्या नहीं उनका अभाव है किंतु हम उनको देखेंगे हमारा पूर्व में भी अस्तित्व है बाद में भी अस्तित्व है और वस्तु का क्या एक वस्तु पूर्व में था अभी नहीं है अभाव हो जाता है एक वस्तु भविष्य में होगा अभी नहीं है उसका भी अभाव दिखाई पड़ता है हमारा अभाव नहीं होगा ये यदवा करके बोलना चाहते हैं पूर्व दृश्य पश्चात अभाव पहले देखे हुए विषय का बाद में अभाव हो जाता है कई वस्तु हमारे सामने थे आज नहीं किंतु हम तो वही है ना उस वस्तु को देखने वाले हम तो हैं आत्मा का अभाव नहीं होता हमने देखा था तो हम तो हैं किंतु वस्तु का अभाव हो गया पूर्व दृश्य से पश्चात भाव पश्चात सतस्य पूर्व भाव और बाद में जो विद्यमान होगा जो वस्तु बाद में होगा उसका अभी अभाव तो वस्तु का पूर्व पूर्व पूर्व में देखे होगा अभी अभाव है और बाद में दिखाई पड़ने वाला का अभिभाव है और दोनों अवस्था में हम हैं अभी वर्तमान में भी हम हैं पहले भी हम थे बाद में भी हम होंगे आत्मा का अनुभव ऐसा है तीनों कालों में संबंध दिखता आत्मा का वस्तु का तीनों कालों में संबंध नहीं दिखता यही बोला पूर्वभाव न चो उभत्र ब्रह्मभाव ब्रह्म का अभाव दोनों काल में नहीं है पूर्व में भी ब्रह्म था बाद में भी ब्रह्म रहेगा आत्मा का अभाव नहीं होगा ये इति दृश्य अन्वय व्यतिको रपी इस प्रकार से दृश्य में जो दृश्य पदार्थ वस्तु है जगत है दृश्य उसमें अन्वय व्यतिरक लगाएंगे तो क्या सिद्ध हो जाएगा विद्रेक ब्रमणो अभाव परिहार इत्यर्थ दृश्य का व्यतिरेक सिद्ध हो गया अभाव सिद्ध हो गया दृश्य जगत का पूर्व दृश्य पहले जो देखा था अभी अभाव है उसका भविष्य में जो विद्यमान होंगे अभी हायने बाधे आएंगे उनका अभी अभाव है तो दृश्य का जो वितरिय का अभाव है उससे और दोनों का ब्रह्मो अभाव परिहार ब्रह्म का अभाव का परिहार है खंडन है ब्रह्म का अभाव नहीं है क्योंकि जो जो आत्मा पहले वस्तु को देख के आया जो आत्मा भविष्य की वस्तु को देखेगा वो आत्मा तो है ना उसका तो अभाव नहीं होता किंतु वस्तु का अभाव हो जाता है एक काल में है वस्तु दूसरे काल में का नहीं है सारी वस्तु की तिथि है इसलिए इसलिए आत्मा का अभाव नहीं है ये कहा सत्वा सत्वर भी यद सत्वम न व्य विचरित तत्तावन जिसके होने पर भी होता हो न होने पर भी होता हो ऐसा वस्तु जिसके होने पर भी हो न होने पर भी हो वही हो। सत्य होता है जगत के होने पर भी आत्मा है रज्जु में जितने भी आप कल्पना करेंगे सर्पादी का उस काल में भी रसी है जब सर्पादि गायब हो जाएंगे ज्ञान काल उस काल में भी रसी है किंतु जब तक रसी रहेगी तब तक सर्प नहीं रहेगा सर्प के सत्व और असत्य दोनों अवस्था में रसी होती है ठीक इसी प्रकार जगत के सत्व और असत्य दोनों अवस्था में ब्रह्म होता है वही वही सत्य होता है जिसके सत्व और असत्व दोनों अवस्था में सत्व हो, हो। जो होने पर भी हो ना हो, तो हो, होने पर भी हो वही वस्तु सत्य होता है वो वस्तु कौन है ब्रह्म है आत्मा है ये कह रहे हैं टिप्पणी में यद सत्व सत्व ये दोनों अवस्था में ये सप्तमी है होने पर भी न होने पर भी सत्व सत्वी ये जिसके सत्ता का विचार नहीं होता तत्तावर मात्रम वही वो वस्तु वो पहले वाले जो सत्व और असत्व में दिखने वाले वस्तु तावन मात्र सत्व मात्र होता है जिस जो होने पर भी हो न होने पर भी न हो जो होना न होने वाले वस्तु को जो वास्तव में सत्य है वही स्वरूप वही होता है उसका घट के होने पर भी मिट्टी होती है जब घट बनता है तो मिट्टी होती है उसमें घट के अभाव काल में भी मिट्टी होती है वो घट के आए मिट्टी बात रहे ठीक इसी प्रकार जगत के समय में भी हम आए जगत के अभाव काल में हम होते हैं, जैस होते हैं। जैसे पूर्व दृष्ट पदार्थ जगत उस काल में हम थे आज हम उसका अभाव देख रहे हैं पहले हम उस वस्तु को देखते थे हमारे पूर्वज जो पूर्वजों से चले गए हम उनको नहीं देख पाएंगे किंतु उनका अभाव देख रहे हैं क्या देख रहे हैं उनका अभाव महसूस कर रहे हैं हम आज तो हम हैं तो जिनके होने पर भी थे न होने पर भी है वही सत्य होता है वही वस्तु सत्य होता है मैंने हम ही सत्य हो गए आत्मा ही सत्य है ये कहा जैसे देखो दृष्टान्त देते हैं जिसके होने पर भी हो न होने पर भी हो जो वस्तु तो वही सत्य होता है इसके लिए दृष्टांत देते हैं यथा स्वप्न दृश्य हम दृष्टिमात्र जैसे स्वप्न का दृश्य होता है दृष्टि मात्र है माना चेतन मात्र ही हो स्वप्न में जो दिखाई पड़ता है हम अकेले होते हैं वहां वहां कोई पर्वत नदी नाला कुछ भी नहीं होता हम ही होते हैं स्वप्न का दृश्य वहां चेतन से अतिरिक्त कुछ है नहीं चेतन ही एक सोया हुआ और कौन है ये शरीर भी नहीं होता वहां ऐसा ही शरीर दूसरा होता है वहां का स्वप्न के शरीर में शरीर भी नहीं होता क्यों कभी कभी ऐसा होता है हम पानी में भीगते हुए पाते हैं स्वप्न में बारिश हो रही हम हैं ऐसा लगता है तुरंत तो जगते हैं तो यहाँ पर रजाई के भीतर पाया जाता है इसका मतलब यही शरीर था क्या वहां भीगने वाला वो दूसरा ही शरीर था ये जैसा लगता है वो शरीर दूसरा ही होता है कभी एकादश के दिन भूखे सोए हुए होते हैं वहां पर डगार मार रहे हैं ऐसे स्वप्न में ऐसा दृश्य आ जाता है उठते हैं तो पेट भीतर गया हुआ है माने यही शरीर नहीं होता यह जैसा लगता है स्वप्न का शरीर यही नहीं होता कुछ नहीं है तो स्वप्न का दृश्य जैसे वो चेतन मात्र स्वप्न दृष्टा मात्र होता है स्वप्न दृष्टा से अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता वैसे जागृत के दृश्य जितने भी हैं जागृत दृष्टा से अतिरिक्त नहीं है जागृत दृष्टा आत्मा यही बता रहे हैं यथा स्वप्न दृश्य दृष्टि मात्रम, जो स्वप्न का दृश्य जैसा होता है एक दृष्टि मात्र है, दृष्टा मात्र ही होता है वो उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं होता ठीक इसी प्रकार है, है जागृत का भी ऐसे समझना है जो भी जागृत में वस्तु तो दिखाई पड़ रहे हैं द्रष्टा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं वो द्रष्टा ही है यही समझना है टिप्पणी बात समान करण करण त्म निराश मुखे ना तापन मात्र विपक्षाया टिप्पणी में जो कहा बाध समानाधिकरण मान करके तादात्म के खंडन करके तादात्म्य नहीं है बाद है तादात्म नहीं है तादात्म्य संबंध नहीं समझना जगत का और ब्रह्म का दोनों एक हो जाते हैं ऐसा मत समझना बाध है ये जो कहा बाध निराश मुखे ना तापन मात्र तो विवक्षा ब्रह्म मात्र तो विवक्षा ब्रह्म मात्र, मात्र ही जगत इस विवक्षा में ब्रह्म वेदम विश्व पर्याप्त होता बात करने के लिए है अर्थांतरवा इसलिए यदवा करके टिप्पणी में दूसरी व्याख्या कर दी पहली वाली वो व्याख्या को, को अरुचि दिखाकर यदवा करके टिप्पणी में दूसरी व्याख्या की यह कहा अच्छा इधर भाव परिहारे तीन नंबर टिप्पणी है ना तीन नंबर की नु चतुर्विधम भवती पदा नाम जब दो शब्द सुनाई पड़ते हैं ध्यान देना सामानाधिकरण बोलते हैं दो शब्दों का समान विभक्ति प्रयोग हो एक ही विभक्ति में दो शब्द प्रयोग हो तो व्याकरण की दृष्टि आदि से समानाधिकरण करते हैं उनको नैयाय की दृष्टि में अलग विषय है एक एक बस, एक जगह में दो वस्तु बैठे हो उनको समान अधिकार में मानते हैं वो जैसे पर्वत में धुआं और अग्नि का समान अधिकारण मानते नहीं नई एक अधिकार में दो वस्तु होना ये तो नहीं होगा नहीं तो नैयाय को वैयाकरण आदि के वेदांतियों का क्या होता है समान विभक्ति वाले दो शब्द को समानाधिकरण संबंध होता है एक दूसरे के साथ समान विभक्ति वाले होना चाहिए दो शब्द ये यहाँ कहना चाहते हैं समानाधिकरण चार प्रकार का होता है शब्दों का संबंध बने सामान अधिकरण चार प्रकार का दिखाई पड़ता है ये बोलना चाह रहे हैं शंका उठा रहे हैं नोनू चतुर्वेदम भगवती पदा नाम समानाधिकरण है समानाधिकरण वो शब्दों का नाम होगा एक शब्द दूसरे के साथ होगा संबंध होगा उनका सामानाधिकरण है संबंध उन शब्दों का समान विभक्ति होनी चाहिए दोनों प्रथमांत प्रथम हो या द्वितिया द्वितियां हो या तृतीय तृतीयांत समान विभक्ति वाले शब्दों का परस्पर संबंध क्या होगा सामान्य ऐसा ये वेदांतियों का कहना है नई आयिकों का जैसा समान अधिकरण नहीं है यहाँ नोनू चतुर्वेद भवती पदा नाम समान अधिकरण जो शब्द है उनके सामान चार प्रकार होता है यथा जैसे कहते क्या बाध्य अध्यास विशेष विशेषण ऐक्य विषयम ये चार होता है तो बाध्या बाध्याध्यास विशेषणक्य विषय नाम चतुर्धा ऐसा सूर्य स्वराचार्य स्वराज्य सिद्धि में लिखा है करते स्वराज्य सिद्धि बाध अध्यास विशेषण ऐक्य चार संबंध होगा सामान्य आदि सामानाधिकारण चार प्रकार दो शब्द जैसे एक साथ एक विभक्ति वाले आएंगे तो ये चार में से कोई एक समानाधिकरण होगा उन दोनों में ये मान व्याकरणी हो होगा वेदांतियों का मत है बाध समानिकरण एक है जैसे यहां पर सर्वम में कौन सा समान अधिकरण है ब्रह्म ब्रह्म प्रथमांत और इधम यह भी प्रथमांत इधम जगत यह भी प्रथमांत है ब्रह्म भी प्रथमांत है समानाधिकरण कौन सा मत पता है यही है बाध और दूसरा होता है अध्यात् समानाधिकरण जो प्रतीक उपासना हम करते हैं शालिग्राम में हम विष्णु दृष्टि करके पूजा करते हैं शालिग्राम विष्णु नहीं हमें मालूम है दृष्टि करते हैं गंडे की नदी से उठा के लाए हैं शिला के हम नर्मदा के शिलाखंड में हम शिव दृष्टि करते हैं ये प्रतीक होता है प्रतीक उपासना यहाँ करते हैं माने यहाँ पर पूजा अर्चना करने से फल व आराध हमारे आराध्य फल देंगे मूर्ति फल नहीं देने वाली मूर्ति में आराधना करेंगे तो हमारा जो आराध्य देव होगा वो हमारे फल देने वाला आराध्य देव होगा मूर्ति में भगवत दृष्टि करते हैं मूर्ति भगवान नहीं है फिर भी हम भगवत का आरोप करते हैं ये स्थिति है तो वहां मूर्ति पे हम भगवत दृष्टि करके पूजा अर्चना करते हैं ये स्थिति होती है इसको कहते हैं अध्याश समानाधिकार मूर्ति को ही भगवान समझ के काम करते हैं ना मैंने भगवान में मूर्ति में भेद नहीं करते हूं समानाधिकरण हो जाता हूं दूसरा होता है संपत उपासना एक आती है मनोब्रह्म उपासिता है इत्यादि संपत उपासना है मन को ब्रह्म समझ के उपासना करे फल मिलेगा मन ब्रह्म नहीं है पता है फिर ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करेगा तो फल मिलेगा तो ये भी अध्यात्म समानाधिकरण आता है मनोब्रह्म मन भी ब्रह्म भी दोनों प्रमा विभक्ति में प्रयोग करते ऐसा होता है और तीसरा होता है जिसे नीलोत्पलम आदि बोलते हैं उत्पल माने कमल कमल कई कई प्रकार के हैं लाल भी है सफेद भी है पीला भी है हरा भी है ढीला भी है कई प्रकार के कमल उत्पन्न होते हैं तो हमें एक कमल को अलग करना है सब कमलों से तो क्या करना पड़ेगा एक विशेषण लगाना पड़ेगा नीलोत्पलम रतोत्पलम इत्यादि हम जो बोलते हैं ये नील कमल है तो नील विशेषण लग जाएगा तो वो कमल को कमल क्या करेगा अन्य कमलों से उसको अलग कर देगा अपने विशेष्य को अलग कर देगा वो रक्त कमल श्वेत कमल आदि से उसको अलग करेगा कर नहीं तो नीलोत्पलम वो नील विशेषण तो नीलम और उत्पलम नीलोत्पलम दोनों प्रथम अभिभूति होती है वहां तो इसको कहते विशेषण विशेष वाप समाधिकार वहां नील विशेषण है किसका कमल का कमल अन्य प्रकार के भी हैं अन्य प्रकार के कमल को से व्यावृत करने के लिए नील विशेषण लगाया हुआ है नीलम उत्पलम नीलोत्पलम वहां भी समानाधिकरण नील शब्द और उत्पल शब्द दो शब्द का समास करते हैं वहां समानाधिकरण होता है दो शब्द है वहाँ प्रथमांत है तो वो विशेषण विशेष भाव समानाधिकरण और ऐक्य समानाधिकरण एक होता है जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ऐसा बोलते हैं चंद्रमा क्या चीज होता है तो प्रकाश का पुंज है ना विशेष प्रकाश का पुंज उसको चंद्र कहते हैं तो प्रकाश का पुंज और चंद्र में भेद नहीं है अवेद पदार्थ होता है वो दोनों अवेद होता है किंतु एकत्व तो बुद्धि करना है वह सोयम देवदत्ता जैसे बोलते हैं ये जो देवदत्ता है ये व्यक्ति वही है ये वही है माने पहले हरिद्वार में देखा होगा आज उत्तरकाश में दिखाई दे रहा है तो उसको ऐक्य करना है तद देश काल ये देश काल आड़े आ जाएंगे वहां देखा था देश अलग और भूतकाल में देखा था हरिद्वार में और आज वर्तमान में दिखाई दे रहा है व्यक्ति यह यहाँ उत्तरकाशी में दिखाई दे रहा है और काल भी आज वर्तमान काल है तो कैसे एक करेंगे ये तो जो विरोधी हम सबको हटा देना देश काल को हटा देना तत्देशल को हटाना ये तत्देशल को हटाना व्यक्ति मात्र का बोध हो जाएगा ऐक्य वही व्यक्ति है जो व्यक्ति वहां देखा था वही व्यक्ति यहाँ दूसरा नहीं है ऐसा बोला जाता है जिसको ऐक्य बोलते तत्व मसीह में ऐक्य है समान अधिकरण होता है तब तो वैसे मुख्य समान होता है ये चार प्रकार के समानाधिकरण की चर्चा है स्वराज्य सिद्धि में ये बोले जा रहे हैं पूर्वाधि संका उठा रहा है बाध्य अध्यास विशेषणक्य विषय नाम चतुर्धा मतम ऐसा ये चार नाम हैं समानाधिकरण्यम ये सामान अधिक स्वराज्य सिद्धौ उत्तरार्धे स्वराज्य सिद्धि में उत्तरार्ध के उन्तालीस नंबर के श्लोक में ये बताया हुआ है ज सिद्धि में ऐसे कहा है नामनो समान विभक्ति प्रतिपादक हो नाम का समानाधिकरण दो नाम का समान दो शब्द का समानाधिकरण नामनो सब ये षष्टी का दो वचन श्लोक में जो नामनो दिया हुआ है नामनो माने समान विभक्ति प्रतिपादक प्रतिपादक समान विभक्ति का प्रतिपादन करने वाला दो शब्द है नाम माने शब्द उनका समान चार प्रकार का होता है यह स्वराज्य सिद्धि में बताया है समान अधिकार में क्या चीज होता है भिन्न प्रवृत्ति निमित्त सती एकार्थ प्रतिभागत शब्द आनाम समान अधिकार देखो शब्द भिन्न भिन्न दो शब्द होंगे उनके प्रवृत्ति निमित्त जो शब्द में रहने वाला धर्म होगा जैसे घट का प्रवृत्ति निमित्त धर्म घटत तो होता है पट का पटत्व तो होता है भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का नाम शब्द भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के निमित्तक शब्द होंगे उनको एक अर्थ में आगे बैठ जाना दोनों शब्दों का एक अर्थ का प्रतिपादन करना इसका नाम है सामान अधिकारी लक्षण दे रहे सामान अधिकारी नेता भिन्न प्रप्र... निमित्त सति... भिन्न निमि... भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न भिन्नमित तो होते हैं तब तक धर्म उसमें रहने वाले धर्म होंगे या जाति होंगे या उपाधि होंगे तब तथ शब्द में तत्त धर्म रहेंगे मनुष्य में मनुष्यत्व जैसे गो आदि से इसको भिन्न किया जाता है किसको लेकर मनुष्यत्व को लेकर इसमें मनुष्यत्व बैठा है उसमें मनुष्यत्व नहीं है में इसलिए अलग होता है प्रत्येक शब्दों का अलग करने के लिए एक जाति या उपाधि दो में से कोई एक को होगा प्रवृत्ति निमित्तक बोलते हो उसको भिन्न प्रवृत्ति सकी एक दो शब्द उनके भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले किन्तु एक का प्रतिपादन करते हो दोनों मिलकर के उसको कहते हैं उन शब्दों को कहते हैं सामान अधिकार समान अधिकारण शब्द का अर्थ ये होता है ये बताया शब्दों का समान यही है तत्र बार विषय बार विषय समानाधिकरण बताते हैं जैसे अभी यहां ये मंत्र बार विषय समानाधिकरण बता रहा है हाँ जगत नहीं ये जगत जो दिखाई पड़ता है ये है ब्रह्मा है माने आत्मज्ञान काल में ऐसी बुद्धि होगी आपकी जैसे रज्जु का ज्ञान जिस काल में होगा उस काल में सर्प रज्जु ऐसा बोलते क्या बोलते दो शब्द तो बोलेंगे तो सर्प हम बोलेंगे रजू तो कि सर्प का बाद करके रज्जू बचाएंगे ठीक प्रकार जगत ब्रह्म ये जगत ब्रह्म ही है मैंने जगत का बाद करना होगा ये कर, या बाद में बा विषय क्या है ताबत चौर स्थान यही है चौरों पहले मैंने जिसको चोर समझा था यह फूट है रात्रि में जिसको चोर समझ रहा था मैं जब प्रकाश हो गया तो ठूठ दिखाई पड़ा तो वहां पहले चोर बुद्धि एक ही थी दो बुद्धि पहले भी नहीं थी अभी भी एक ही बुद्धि होगी ठूठ बुद्धि एक हो जाएगी अब पहले वाला बुद्धि को बच जाना उत्तर वाली बुद्धि सही होती है वहां पूर्व बुद्धि गलत होती है इसको बाद समानाधि कर दो शब्द तो दो बोला चौरों अयम स्थानु एक चोर शब्द बोला एक स्थाणु शब्द बोला दो शब्द बोला किंतु वहां पर ठाणु ही सिद्ध होता है चोर का बाद हो जाता है चौर एवं स्थान ये है बाद समान करने दृष्टांत दृष्टान्त जगत और ब्रह्म में भी ऐसे देखना पड़ेगा जगत ब्रह्म इदम ब्रह्म जैसे चोर स्थान ही है अब चोर नहीं है उसी प्रकार जगत नहीं है ब्रह्म ही है ऐसा सिद्ध करना है ये बाद समान है तो कैसा होता है पूर्वोत्पन्न मिथ्या प्रत्यय उत्तरेड़ यथार्थ प्रत्यय विषय अपहारो बाध ये बाद का लक्षण होता है बाद समान करने का लक्षण क्या है पूर्वोत्पन्न मिथ्या प्रत्यय पहले जो उत्पन्न होता है वो मिथ्या ज्ञान होता है ठूठ में चोर बुद्धि हो गई थी वो मिथ्या ज्ञान था मिथ्या बुद्धि थी वो पूर्वोत्पन्न पूर्वोत्पन्न मिथ्या प्रत्यय पहले उत्पन्न हुआ जो मिथ्या ज्ञान है आपके पास प्रत्यय बने गया उसका उत्तरे यथार्थ प्रत्ये न उसके विषय का अपहार करता है कौन उत्तर ज्ञान बाद में होने वाला ज्ञान जो चोर को हम खामू शब्द हैं निश्चय कर लेते हैं तो चोर बुद्धि को समाप्त कर देता है उसके विषय चोरी समाप्त हो जाता है खाली ज्ञान ही बाधित नहीं होगा चोर का भी अपहार हो जाएगा इसको कहते हैं बाधा एक पूर्वोत्पन्न मिथ्या प्रत्यय से पहले वाला होगा मिथ्या ज्ञान बाद में उत्तरेण और उत्तर वाला जो यथार्थ प्रत्यय होगा यथार्थ ज्ञान होगा सुधारा विषय अपहार पहले वाले ज्ञान का विषयों का अपहर अपहरण हो जाना विषय अभाव हो जाना इसका नाम है बाद समान ऐसा होता है ये बताएगा और दूसरा है अध्याश समानाधिकरण नहीं है उसमें वो हो जाए। इसको अध्यास बोलते हैं उसमें दो वस्तु होंगे यहां तो बाद में तो एक ही वस्तु होता है किन्तु अध्यास में दो बुद्धि हो जाती है जैसे मूर्ति में भगवत दृष्टि करते हैं वो भगवान नहीं है किंतु भगवत दृष्टि करना इसका नाम अध्यास या अध्यास समान अधिकार तदबुद्धि अध्यास में तदबुद्धि हो जाना इसका नाम है अध्यास तत्र अध्यास में क्या होता है एक आहारी रूप एक होता है जानबूझ करके प्रयोग किया जाता है उसका आहारी ज्ञान बोलते है जैसे पर्वत में अग्नि है निश्चित है होने पर भी सामने वाला नहीं मानता है खाली धूम हो अग्नि न हो क्या तर्क देंगे उस सामने वाले को समझाना है पर्वत अग्नि वाला है करके समझाना है आपने तो देखा है जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है आपको पता है किंतु उसको मालूम नहीं है धूमो वास्तु बंधीर मास्तु बोल देगा धूम हो अग्नि न हो ऐसा बोलेगा सामने वाले क्या तर्क देंगे यदि बंधीर न सत धूं भी नश्यात अग्नि होते हुए आपको पता है होते हुए कहते यदि अग्नि न हो तो धुआं भी न हो ऐसा बोलते हैं उसका आहारी ज्ञान अनुमान अनुमति के लिए यह अनुकूल होता है इसी प्रकार यहां आहार्य ज्ञान है पहले वाला आहार्य ज्ञान है जानबूझ बुझ करके भिन्न में भिन्न मानना जान कर मानना इसका नाम है आहार्यस्त अध्यास तत्र एक आहार्य पहले वाला आहार्य होता है, एक आहार्य होगा काल्पनिक होगा एक वास्तविक हो हो होगा आहार्य अध्यास अध्यास में क्या दृष्टांत है संपत प्रती को उपासना और प्रतीक उपासना ये अध्यास अध्यासा मानत करने में आ जाते हैं संपत उपासना हो चाहे प्रतीक उपासना हो दोनों के दोनों अंतर्भाव अंतर्भाव होते सच भेदादि ग्रहे सत्य भी कहते हैं यद्यपि भेद ज्ञान होता है वहां जैसे मनोब्रम्ह यदि उपासिता या, या मन को ब्रह्म मान करके उपासना करे तो उपासना करने वाले व्यक्ति को भेद ज्ञान आएगी ना मन और ब्रह्म अलग है करके भेद ज्ञान है होते हुए भी अपने इच्छा से वहां पर ऐसा काम कर जाता है। ब्रह्म मानकर के भेद ज्ञान होते हुए भी अपने स्वेच्छा से उसको ब्रह्म मानकर की उपासना करता है क्योंकि उस मानने से फल मिलेगा भेद में भी विधान है ये कह रहे हैं। सच भेदादिग्रह भेद ज्ञान होने पर भी सत्य भी भेद ज्ञान होने पर भी इच्छा या क्रियवाण इच्छा के द्वारा किया जाता है मूर्ति भगवान नहीं है पता है होते हुए भी हम अपने इच्छा से वहां भगवत बुद्धि करते हैं भगवान को खरीदा नहीं जा सकता मूर्ति को हम खरीद के लाते हैं खरीदते मालूम है भेद ज्ञान है होते हुए भी हम वहां भगवत दृष्टि करते हैं वहां दो दृष्टि है भगव, भगवान भी है मूर्ति भी भेद दृष्टि है अद, बाद वाला ऐसा नहीं बाद में तो एक ही दृष्टि होती है ये अलग है इसको कहते हैं अध्यास सामान्य अधिकारण तद विषय हमसे समान उसका विषय संबंधी समान अधिकारण जैसे एक है सिंह माड़बा बोलते है ये बच्चा शेयर है मैं शेर नहीं हूं और जो तो शब्द प्रयोग कर रहा है सिंह माड़बा करके बोल रहा है ये ये बच्चा मनुष्य ए, शे, शेर है करके बोल रहा है उसको भी मालूम है बच्चा शेर नहीं है फिर भी बोला जाता है क्यों बोला जाता है शेर का कुछ धर्मन दिखाई सूरत तो क्रूरत्व तो धर्म इसमें दिखाई पड़ता है सूरवीर है थोड़ा क्रोधी है जैसे शेर होता है इसलिए इसको शेर बोल दिया कुछ आदृश्य लेकर तो यहां पर क्या होता है अध्यास में भेद-बुद्धि पूर्वक बोला जाता है आरोप होता भेद-बुद्धि पूर्वक होता है इसको अध्यास सम्मानित करने के सिंह माणव दो शब्द प्रयोग हुआ ये बच्चा शेर है किंतु यहां पर भेद बुद्धिपूर्वक प्रयोग होता है वो बच्चा भी समझता है शब्द प्रयोग करने वाला ख्याल है ये शेर नहीं है, पता है फिर भी कुछ गुण को लेकर के बोल दिया, इसको कहते हैं अधिकारण, एक पद उत्पन्ना सामान्य बुद्धि पदांतरे विवक्षितावर्तन स्वार्थ संसृष्टि विशेष अवस्थाते यथा नील नीलम उत्पल दंडी पुरुष तथा विशेषिक कहते इस विशेषण विषय समान अधिकार का होता है कहते हैं यत्र ही एक पद उत्पन्न उत्पलम करके बोला पाइ एक पद से उत्पन्न होकर कमल करके ज्ञान हो गया किंतु कौन सा कमल एक जिज्ञासा बनी होगी जब कमल काने मात्र से काम नहीं चलेगा कमल के पुष्पलाव करके आपको बोले कोई तो आप क्या करें तो आप जरूर पूछेंगे कौन सा कमल लाना है नील कमल लाना है श्वेत कमल लाना है रक्त कमल लाना है कमल कई प्रकार के होते हैं जरूर पूछेंगे ये कह रहे हैं यहां यत्र पद उत्पन्ना एक पद सुनने पर जो उत्पन्न होती सामान्य बुद्धि कमल का ज्ञान हो गया था उत्पदम बोल देने से उत्पन्ना सामान्य बुद्धि पदांतरे ना। जो पदांतर आ जाएगा दूसरा पद आ जाएगा कौन नीलम पद आ जाएगा तब विशेष ज्ञान हो जाएगा आपको कौन सा कमल लाना होगा आप नील कमल ऐसा ज्ञान हो जाएगा पदांतरेण दूसरे पद के द्वारा विपक्षित अंश व्यावर्तन है विवक्षित अंश है क्या वहां रक्त आदि की व्यावृत्ति करना विवक्षित अंश पर पास है कमल विशेष कमल लेना है उनको व्यावृत्ति करते हैं रक्त आदि को व्यावृत्ति करके स्वार्थ कमल में सम्बद्ध हो जाते पर विशेष विशेष अवस्थाप्य विशेष में उसको स्थापित कर दिया जाता है विशेष क्या है उत्पल है उसमें नील को स्थापित कर दिया जाता है यथा नीलम उत्पलम जैसे नीलम उत्पलम बोलते अथवा दंडी पुरुषा बोलेंगे खाली पुरुषा सुनाधा सामान्य ज्ञान एक मनुष्य का ज्ञान हो गया था किंतु दंड विशेषण लगा देने पर विशेष व्यक्ति का ज्ञान हो गया दंडी विशेषण विषय होता हैत्षय बाच्यागेन तात्पर्या विषय वाच्यागेन परस्परार्थ विरुद्धांश परित्यागेन वह असंश वस्तुमात्र पदे त्र ऐक्यम विषय सामना ऐक्य समान करने की चर्चा करते हैं चौथा समिकरण कैसा होता है कहते हैं जहां पर शब्द सुनाई पड़े अनेक शब्द जितने पद होंगे तात्पर्य का विषय नहीं उनको परित्याग कर देना जहाँ तात्पर्य न हो उनको परित्याग करना तात्पर्य तात्पर्य का जो अभिषय होगा बाच्यार्थ जहां हमको लक्षण करके ख्याल अर्थ करना होगा लक्षणावृत्ति से बाच्य अर्थ को परित्याग करके परस्परार्थ विरुद्धांश परित्याग अथवा परस्पर विरुद्ध अंश को त्याग देना त्याग करके असंश्रिष्ट वस्तु असंबंधित अकेला वस्तु मात्र का ज्ञान करा रहे तक्य विषय में ऐक्य सम्मानित करने कहते हैं इसको सम्मानित करने यथा प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र जैसे चंद्रमा कैसा कहा प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र कहा प्रकाश के पुंज को ही चंद्र कहते चंद्र और प्रकाश दो भेद नहीं है के जो प्रकाश है वही है। स्वयं देवदत्ता इत्यादि बोलते हैं तत्वशी तो आदि में भी ऐसा ही है वहां पर आपको जो तात्पर्य में आता ने उस अंश को त्याग देना भाच्यार्थ को त्यागेंगे तभी आप तत्पद का तोमपद का ऐक्य कर पाएंगे भाच्य अर्थ हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि तत्पद का बाच्यार्थ होता है ईश्वर माया और तोमपद का बाच्यार्थ जीव अंतकरण विशिष्ट दोनों का एक होना संभव ही नहीं है फिर तत्व से कैसे बोलेगा लक्षणा वृत्ति से करना बातच्यार्थ का परित्याग कर देना यहां पर उपाधि को हटाना जीव के उपाधि हटाना क्या बचेगा चेतन एकमात्र बचेगा शुद्ध चेतन उधर भी माया को हटा देना ईश्वर की तरफ भी फिर वह ईश्वर तो नहीं दिखेगा चेतन ही बचेगा चेतन ये एक है उसमें ऐक्य होगा इसको कहते हैं ऐक्य सामान मुख्य कहते हैं इत्यादि ये कहा तत्र टीकायाम कोई स्वराज्य सिद्धि में टीका में भी कुछ कहा है यह तो श्लोक था वो जो कहा था वाद्याण शत्रु स्वराज्य सिद्धि में कहा था, था वहीं पर तत्र टीका त्र माने स्वराज्य सिद्ध स्वराज्य सिद्धि में टीका में कहा तथा प्रकृति अध्यासादि विषय में सामान्य तो फिर वह वहां शंका उठाई ये जो ब्रह्म वेद में इदम् पुरस्ताति इत्यादि में ये जो मंत्र चल रहा है इसी मंत्र को रखा होगा वहाँ प्रकृति में यहाँ तो अध्यास आदि अध्यास हो ऐक्य हो विशेषण वाला सामान तो क्यों नहीं होगा यहाँ ये यह शंका उठाई वहाँ यहाँ बार समान अधिकारी क्यों लेना चार में से और तीन क्यों नहीं लिया जाए शंका उठाई वहां टीका में कहा पत्र टीका वही स्वराज्य सिद्धि की टीका में कहा तथा से प्रकृति ये प्रकृत अब यहाँ जो चल रहा है कौन ब्रह्मेद इदम पुरस्तादी जो चल रहा है अध्यासादि विषय में वो सामान नो विशेषण हो अथवा ऐक्य हो आई क्यों, क्यों नहीं लिया जाए जब चार हैं तो भाव को क्यों लेना यहां ये यह शंका उठाई थी आशंका यहां कहा कि आदि शब्दों से कहा अन्वय व्यतिक आदि शब्दों से कहा अन्वयन संबंध विशेषण विषय सामनादि करने ही विशेषण विषय सामान अधिकारण में क्या होता है ब्रह्म जगत और समवाय आदि संबंधी अगर इसको विशेषण संबंध मानेंगे विशेषण विशेष संबंध मानेंगे तो क्या होगा ब्रह्म के साथ में जगत का विशेषण आदि कोई संबंध दिखेगा क्योंकि सम्वादी संबंध होना चाहिए जैसे दंडी पुरुष से बोलेंगे तो दंड और पुरुष का क्या संबंध होता है समवाय संबंध होता है इत्यादि तो संयोग संबंध होता है वहां विशेषण सामान्य अधिकरण ही ब्रह्म जगत हो समवाय संबंध समवाय संबंध हो संयोग संबंध हो जगत और ऐसा कोई संबंध नहीं होता यहाँ किंतु तो ऐसा होना चाहिए विशेषण संबंध मानेज तो नहीं है न चाहो विवक्षित ऐसे संबंध तो संवाय आदि संबंध विवक्षित है नहीं यहाँ न तद विषम समान अधिकरण इसलिए विशेषण विशेष भाव सम्मान अधिकरण तो यहाँ बोल नहीं सकते ब्रह्म वेद अमृतम पुरस्ताद दूसरा अध्यास विषय अध्यास विषय मानेंगे समान अधिकार बेहतरे को भेद भेद होना चाहिए वहां भेद बुद्धि होती है जहां पर अध्यासों का मनोब्रमित उपासित वहां पर मन को ब्रह्म मान करके उपासना करे मन भिन्न है ब्रह्म भिन्न है।, है अध्यास में तो यहाँ भेद बुद्धि भी नहीं हो रही है जगत और ब्रह्म में दो चीज नहीं दिखता यहाँ तो एक ही दिखेगा पहले व्यावहारिक काल में जगत ही दिखेगा और पारमार्थिक काल में ब्रह्म ही दिखेगा दो नहीं दिखता तत्त वो भी नहीं हो सकता अध्यास भी नहीं हो है ऐक्य भी नहीं हो पा रहा है क्यों ऐक विषय अभाव प्रत्याशक्तिया और ऐक्य के विषय में क्या होगा अभाव का खंडन कर दिया ऐक्य में अभाव नहीं होगा एक दूसरे का भेद सिद्ध नहीं होता इसलिए वो भी यहाँ नहीं यहाँ दूसरा दिख रहा है ये भी नहीं क्यों वहां तो दोनों वस्तु एक ही सिद्ध कर देते है यहाँ जगत और ब्रह्म मिलकर एक ही सिद्ध नहीं करेगा एक का बाध होकर ही सिद्ध होता है सो भी न विवक्षित ऐक्य अन्वयादि परिहाराथम ये अन्वय और व्यति दोनों को परिहार करने के लिए बाध समानादि ब्रह्म मातृत्व बोध्य थे बाध सामनादिकरण के द्वारा ब्रह्म का बोध कराया जाता है इन मंत्रों के द्वारा ये कहा अच्छा तावन मातृत्व बोध्यते में टिप्पणी चार की मान जगत और अन्वय व्यक्त परिहार के द्वारा ये जगत ब्रह्म है ये शुद्ध कर दिया जाता है इन मंत्रों में ये कहा समय हो गया है रखेंगे आगे ओम ओ भद्रंग देवी श्रीयाम देवा भद्रंगशेक्ष जगता ओ श